कभी तो रहें दे महल दुमैले कभी तो रहें दे महल दुमैले कभी तो रह दे दुलाने कभी तो रह दे दुला कभी तो गली अहीरा रहा दी बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकी ba uh -huh. क्या कहना कभी तो बड़े बड़े महल और महलों में रहते हैं, और कभी दूध बेचने वाले ग्वालों की गली में जाके सो जाते हैं, कभी तो ओढ़े साल दुशाले कभी तो ओढ़ शाल दुसारे कभी गुदड़िया लीरा दी बहबह रे बहबह रे कभी थोड़े साल घसाले कभी थोड़े साल दो साले कभी बुधड़िया दिया बे बहा बारे मौज फकीर शाल दुसाले ओढ़ते हैं और कभी कई टुकड़ों की जुड़ी सिली गुदड़ी ओढ़कर एक महात्मा सो रहे थे उस देश का राजा घूमने निकला सवेरे सवेरे महात्मा पड़े थे वृक्ष के नीचे अरे इतने सुंदर संत सो रहे हैं इनके शरीर पर ओढ़ने के लिए कुछ नहीं राजा जो चादर ओढ़े था उतार कर संत को ओढ़ा दिए महात्मा बोले खुश रहो बेटा तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर पीछे से एक चोर आया संत के शरीर पर इतनी कीमती शॉल देखी दबे पांव आकर शॉल का एक कोना पकड़ा खींचा और भागा महात्मा हस्कर बोले खुश रहो बेटा तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर देखो जिसे कभी कोई फर्क ना पड़े एक महात्मा का सामान खो गया सिपाही के पास रिपोर्ट लिखाई हमारा सामान तलाशो। क्या खो गया हमारा एक चटाई खो गई आसन खो गई कंबल खो गया है छाता खो गया है कोट खो गया है सिपाही हंसकर बोला इतनी चीजें तो नहीं खोई ये आपकी गुदड़ी है यही महात्मा बोले सब मिल गया सब कुछ मिल गया जब इसे बिछाकर लेट जाते हैं तो चटाई और बिछाकर बैठ जाते हैं तो आसन ओढ़कर चल देते हैं तो कोट और रोड कर सो जाते हैं तो रजाई कंबल सिर पर रख लेते हैं तो छाता सब कुछ मिल गया सब कुछ मिल गया उसमें ही प्रसन्न है और भिक्षा करते हैं लेकिन मंग तंग के टुकड़े मंग मंगतंग के टुकड़े खांदे लेकिन चाल चले हैं अमीर दी वाह Bahuare bahu, bahuare moj phakira, bahuare moj phakira, bahuare moj phakira de, bahuare moj phakira de bahuare. हम से सीख जाए हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए, सीख जाए। तो। अगर देखा जाए तो बाहर की चीजों का अभाव साधु के जीवन में भी और भिखारी के जीवन में भी साधु के पास बस कपड़े लपेट लिया ये कोढ़ लिया चल गया काम और भिखारी के पास भी ऐसे ही न भिखारी का कुछ ठिकाना कहा रहेगा क्या खाएगा न साधु का कोई ठिकाना लेकिन आप देखोगे भिखारी परेशान रहता है और साधु प्रसन्न रहते क्यों क्योंकि भिखारी के जीवन में जो बाहरी चीजों का अभाव है उसका भाव उसके मन में है और संत के जीवन में बाहरी चीजों का अभाव तो है पर उस अभाव का भाव उसके मन में नहीं है इसलिए प्रसन्न है भिखारी को कोई देता है तो देने वाले की कृपा भिखारी को कोई देता है तो देने वाले की कृपा लेकिन जब साधु किसी के द्वार भिक्षा लेता है तो देने वाले की नहीं लेने वाले की कृपा है कुछ नहीं लिया। श्री राम जी का संत जीवन है इतना बड़ा अयोध्या का राज्य चला गया उसके बाद केवट से नाव मांगी केवट ने मना कर दिया दूसरा कोई व्यक्ति होता तो कितना व्यथित होता कि आज हमारे ऐसे दिन भी आ गए केवट मना कर रहा है और कह रहा हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं है? ये जानना तो वैसे ही हुआ जैसे कोई किसी की कमजोरी जानता हो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 जो आप कहीं देगा केवट कहता मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं नहीं लाऊंगा ना बोलो पर श्री तुलसीदास जी कहते सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहस करुणा श्री राम जी ऐसे मौके पर भी हंसते हैं दूसरा कोई होता कहता अच्छा आज हमारे ऐसे दिन रुक जाओ हमें पद मिलने दो फिर अच्छा श्री लक्ष्मण जी श्री जानकी जी को भी बुरा लगता है कि आज भगवान नाव मांग रहे हैं और केवट नाव नहीं ला रहा है पर राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर भी मुस्कुराते हैं बेहसें करुणा एन चित जानकी लखन तन अरे तुम भी मुस्कुराओ ऐसी परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना सीख लो श्री राम जी परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य का पालन तो करते हैं पर आगे बढ़ते हैं चाहे जैसी परिस्थिति आए कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे राम जी आगे बढ़े और आगे बढ़ने का परिणाम देखा ऋषिमुख पर्वत तक राम जी नहीं गए से मुक पर पर्वत नियर आया ऋषमुख पर्वत पास आ गया अगर व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में आगे बढ़े तो बड़ी सी बड़ी ऊंचाई चलकर सामने आ जाती है और उस पर्वत पर रहते हैं सुग्रीव जी तहा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीमा सुग्रीव जी ने भगवान को देखा तो जिन भगवान के दर्शन से भय भाग जाता है उनका दर्शन करके सुग्रीव जी भय से भागने लगे क्यों संदेह हो गया देखो राम जी को देखकर संदेह बहुतों को हुआ पर दो के संदेह में बड़ी सार्थकता है एक सती माता दूसरे सुग्रीव जी सती जी को भी संदेह तब होता है जब श्री सीताजी राम जी के संग नहीं है और सुग्रीव जी को भी संदेह तब होता है जब श्री सीताजी राम जी के साथ नहीं दिखाई देती हैं और इसका अर्थ इतना ही है कि भक्ति के बिना भगवान को देखेंगे तो भ्रम हो ही जाएगा इसलिए भगवान को सदा भक्ति की दृष्टि साथ देखना चाहिए भक्ति के साथ अजय एक साम्य और है दोनों के पास एक एक गुरुजी हैं है सती जी के पास शंकर जी तुम त्रभुवन प्रभुन प्रभुवन प्रभु तुम प्रभुवन गुरु दता बीच में बचता है कृपा करके अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेन कर लें जिससे कि पास वालों को ना हो मोबाइल का स्विच ऑफ रखें या मौन रखें जय श्री कृष्ण शंकर जी संग है सती जी के और सुग्रीव जी के साथ जय जय जय हनु मैं संग गुरुदेव हैं हनुमान जी और सती जी के संग गुरुदेव हैं शंकर जी पर सती जी ने शंकर जी की बात नहीं मानी एक गुरु जी अपने बेटे को भर्ती करने गए विद्यालय में कहा हमारा बेटा तो जन्मजात प्रतिभावान है बड़ा योग्य है विद्यालय में भर्ती कर लो डिग्री मिल जाएगी ठीक है भर्ती कर लिया छह महीने बाद आए हमारे बेटे का क्या हाल है आचार्य जी बोले क्या कहना तुम्हारा बेटा तो आह अद्भुत इतना प्रतिभावान है कि इसके सौ गुणों में अंठानवे है केवल दो नहीं पिता बोला दो कौन से नहीं है गुरुजी बोले पहली बात तो यह है कि इसमें इसके स्वयं की बुद्धि है नहीं एक तो ये कमी है। दूसरी का हमारी मानता नहीं है बस स्वयं की समझ हो नहीं और समझदार की माने नहीं ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं उभय भ्रष्ट सती जी स्वयं भगवान को देख नहीं पा रहे और शंकर भगवान का कहना नहीं मान रहे पर सुग्रीव जी हनुमान जी का कहना मानते हैं और ये कहते हैं धरी बटू रूप देखते जा ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आप जाएं आप देखिए सुग्रीव जी ने जब यह कहा तो हनुमान जी ने कहा हम क्यों देखें क्या आपकी आंखें नहीं है सुग्रीव जी ने कहा कि आंखें तो बहुतों के होती हैं पर देखना किसी किसी को आता है हमारे पास दो नेत्र हैं एक अनुकूलता की दृष्टि एक प्रतिकूलता की दृष्टि जो अनुकूल है वो मित्र जो प्रतिकूल है वह शत्रु और मित्र के प्रति राग की दृष्टि शत्रु के प्रति द्वेष की दृष्टि बस ये दो ही तरह की दृष्टि है पर तीसरी दृष्टि इन दोनों के बीच में है और बीच में होने का अर्थ न राग से प्रभावित न द्वेष से प्रभावित ऐसी जो दृष्टि है वही भगवान को पहचान सकती है राग द्वेष वाली दृष्टि से भगवान को नहीं पहचाना जा सकता आपके पास तो तीसरा नेत्र भी है शंकर जी के अवतार है हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मैं जाकर देखूंगा कि वहां जाकर इशारा कर देना क्योंकि वहां जाकर इशारा ही किया जा सकता है अच्छा कोई डूब जाए तो इशारे से ही बता सकता है कि हम डूब गए और जब तक नहीं डूबा है तब तक कितनी ही बातें करें और कई बार लोग बिना डूबे कहने लगते हैं डूब गए डूब गए डूब गए ये कहना ही सिद्ध करता है कि डूबे नहीं है और डूबने के पहले ही कोई कहने लगता है कि डूब गए डूब गए उन्हें फिर दुनिया वाले डूबने नहीं देते जो कहते डूब गए उनको वैसे ही पकड़ के ले आते हैं और जब डूब गया कोई तो फिर बोलेगा कैसे मन हुआ तब क्या बोले मन हुआ था तब... I can't stop the rain. क्या बोले का कहिए कहते न बने कछ जो कहिए कहते ही लज वहां से इशारे हो सकते हैं आप यहां बोल रहे हैं लेकिन जब वहां पहुंच जाएं तो बोलकर नहीं बताया जा सकता है यही जान न बानी अल उस तक नहीं पहुंची अक्ल उस तक नहीं पहुंची वही पहुंचा अक्ल तक है मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बया की याद आती है मति न लखे, है ते ही मतिलख है जिसको बुद्धि नहीं देखती उसी को बुद्धि देखती है ऐसे समझो जो दर्पण में नहीं होता है वही दर्पण में दिखता है अच्छा दर्पण देखे बिना अपना चेहरा देखने का कोई उपाय नहीं है और दर्पण में दिखने लगे और कोई कहे हमने देख लिया हमने देख लिया हम समझ रहे साफ साफ दिख रहा बिल्कुल यही है यही है तो वह वह समझदार है क्या ज्ञानी है अज्ञानी है दिखे दिखने वाले को सत्य मान रहा है दिखने वाला तो सत्य नहीं है लेकिन वह सत्य की सूचना दे रहा है सत्य का चेहरा शब्दातीत होता है पर सत्य का चेहरा जब दिखता है शब्द के दर्पण में ही दिखता है और सत्य शब्दातीत है चेहरा दिखाई दे रहा है दर्पण में पर जहां दिखता है वहां होता नहीं जहां होता है वहां दिखता नहीं क्या कहा जाए इसलिए भाई अनुभव किया जा सकता है वह वाणी का विषय है नहीं दर्पण की ओर ही उंगली का संकेत करेंगे कि ये रहा चेहरा पर ये रहा चेहरा नहीं चेहरा तो है इधर और दिखता है उधर कैसी विचित्र बात है इसलिए वहां तक पहुंचकर तो इशारा ही किया जा सकता है कहा नहीं जा सकता हनुमान जी ने का अगर हम इशारा करें तो विभीषण सुग्रीव जी ने का